के मध्य ही सरोवर का निर्माण होना चाहिए और फिर तो भगवान की आज्ञा है हजारों लोग लग गए और वो जो सरोवर है वो एक दिन में खुदा हुआ सरोवर एक दिन में तैयार किया गया सरोवर वीष्णवों की संपत्ति सेवा है सेवा ही की रिद्धि रखे बहुजोरी के सेवा की ये है बहुजोरी के इस सेवा ही की रिद्धि उसी को हृदय में सहयोग करके वो रखते हैं मातंग जी ने कहा हम तो उस चोर का पता लगाएंगे जो चोर हमारी सेवा की चोरी करता है बड़े सुंदर शब्दों में प्रियादासी ने वर्णन किया है बन में रहत नाम सवरी कहत सब बन, बन में रहल नाम सवरी कहत सब चाहत टहल तन साधु ई है ताहे साधु ताहे है रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश कर शेष ऋषि आश्रम प्रवेश लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई है लकड़ी न बोझ धरी आवे है मन भारी है निहाई दे तो मगजारी का भी उठी जाई ने कु देतना लखाई हे उठ जाई ने ना लखाई है उठत सवारे कहीं कोन धो गुहार गल सवारे बड़ो दाई है ही कहते रात्रि में सेवा क्यों करती तो प्रियादासी कहते चाहत टहल साधु संतों की सेवा तो करना चाहती पर तनु तनुनताई है क्या करें हिन जाति में जन्म लिया है कहीं कोई ये ना कह दे अरे निकल तू कैसे आई यहां इसलिए रात्रि में सेवा करती जिस मार्ग से संत स्नान करने जाते कंकड़ों को बीन बटोर करके झाड़ करके उसको स्वच्छ कर देती श्री मतंग ऋषि ने मतंग ऋषि ने सबरी का अन्वेषण किया और किसी की दृष्टि सबरी पर नहीं गई पर मतंग जी की दृष्टि गई क्यों गई आहा बहुत प्यारा विशेषण है मतंग जी का मतंग बड़े असंग बे मतंग रस रंग भरे बड़े असंग बे मतंग रस रंग भरे बड़े असंग बे मतंग रस रंग भरे दर देखी बुझ को नह चोर आयो है आड़ेसंग तंग रस रंग भरे पड़े असंग रंग असंग और रस रंग भरे बहुत ध्यान से सुनने की बात है जो असंग होगा वही रस रंग से भरा होगा जो असंग होगा वही रसरंग से भरा होगा और जो असंग होगा और रसरंग से भरा होगा वही मतंग होगा जो असंग नहीं है और रसरंग से भरा हुआ नहीं है वो मतंग भी नहीं हो सकता मतंग किसको कहते हैं मतंग कहते हैं मतवाले हाथी को राम जी के चरणों में एक अंकुश है टेढ़ा उस अंकुश का ध्यान करने से मनोरूपी मतंग बस में हो जाता है प्रिया जी ने लिखा है मन है मतंग हाथ आवे ना ही हाथ नहीं आता गए उसको बसमें करने के लिए राम जी ने उसका चिन्ह धारण किया है मतवाले हाथी को मतंग कहते हैं और यह मतवाले हाथी की उपमा मतंग को क्यों दी बोले इसलिए दी बोले जैसे कोई मतवाला हाथी झूमता रहे ऐसे असंग रसरंग रस रंग में भरे हुए मतंग प्रेम के रस से सदा झूमते रहते थे इसलिए रसरंग भरे असंग मतंग ये प्रियादासी निर्माण मोहा जित संग दोषा नित्या न ब्रेत कामा द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे ग्य मूढ़ा पद्मय ये प्रेम का नशा ऐसा है जिसको पीने के बाद फिर नशा 2400 घंटे उतरता नहीं है श्री मलुकदास महाराज ने अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कही है मलुकदास कहते हैं बहुत प्यारा मतंग की परिभाषा मलुकदास के शब्दों में मतंग नाम भले मतंग न लिया हो पर मतंग की परिभाषा मलुकदास ने प्रस्तुत की है वे कहते हैं प्रेम पियाला पीवते प्रेम पियाला पीवते बिछुरे सब साथी यही असंगता प्रेम पियाला पीवते बिछुरे सब साथी आठ प्रहर धूमत रहू ज्यों मद माता हाथी आठ प्रहर तू मत रहूं जो मद माता हाथी ऐसे ही मतवाले हाथी की तरह श्री मतंग ऋषि जो रसरूप प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके रोम रोम में पर्याप्त हो रही है ऐसे मतंग बड़े असंग दे मतंग रस रंग हरे बड़े असंग दे मतंग रस रंग हरे देखी बोझ पौधन कहो चोरी आयो है। देखी कह कौन चोर आयो है। ये कौन सा चोर आया कर चोरी आहो गो बाहि एक बिना चोरी आहो आहोबाही दिन बाकी मेरो मन भर मायो है, दिना दिना पाए मन भर है। मायो है आहा। मतंग जी ने कहा सेवा की महिमा को सेवा के महत्व को अपने यहां तक जाना है वो कोई सामान्य जीव नहीं है मैं उस भाग्यशाली जीव का दर्शन करना चाहता हूं जिसकी निष्काम सेवा में ऐसी रुचि है लोग तो नोट दिखाकर भी दो चार बार घुमा के तब चढ़ाते हैं और एक संत की नहीं न जाने कितने संतों की सेवा निष्काम भाव से ये कर रही है बिना पाए प्रीति बाको मन भरमा है कहते मेरा मन तो तब तक ठीक से भजन में भी नहीं लगेगा जब तक मैं उस भाग्यशाली का भाग्यशाली जीव का दर्शन नहीं कर लूंगा अभी पता नहीं कौन है स्त्री है कि पुरुष है एक दिन शिष्यों ने कहा गुरुदेव बहुत व्याकुल रहते हैं आप कुछ दिनों से बोले बिना पाए प्रीति वाकी मन भरमायो है उस प्रेमी की प्रीति को देखे बिना मेरा मन तो भरमा रहा है मैं उस प्रेमी का दर्शन करना चाहता हूं जो संतों की ऐसी सेवा करता है शिष्यों ने कहा तो गुरुजी आप आज्ञा करें बोले तो आज रात्रि को किसी को सोना नहीं है हम भी चौकी पर बैठेंगे पहरे पर बैठेंगे और तुम लोगों को भी झाड़ियों में छिप छिप कर पहरे पर बैठा है और देखना है कौन आता है बहुत दूर दूर बैठ गए सब शिष्य कहते बैठे निशी चौकी देता शिष्य सब सावधान सब सावधान आ गई आ गई इसी बीच में सवरी माई आ गई आ गई गई लई मतंग जी ने कह दिया था वो कोई भी जीव उसको भागने मत देना पकड़ लेना अब बात करेंगे उससे गई है कांप है तनु है थरथर कांपने लगी सबरी बाबा मुझे कोई गलती नहीं मुझे छोड़ दो नहीं गुरुजी के पास ले चले सबरी को पकड़ के गुरु के पास लाए तनु नायो है नायो मैने दीनता के कारण बिल्कुल गली जा रही थी लाज संकोच में रो रही थी और बार बार कह रही थी बाबा चाहे जो दंड देना पर सेवा से वंचित मत करना बहुत समय से मेरी सेवा चल रही है इस सेवा में विक्षेप मत करना बस प्रेमी को कुछ कहना थोड़ी पड़ता है प्रेमी के तो रोम रोम से प्रेम टपकता है प्रेम टपकता नहीं प्रेम भरसता है हा हा हा रसरंग भरे मतंग असंग मतंग उनका रोम रोम खिल गया हृदय भराया और क्या हुई स्थिति देखते ही ऋषि जलधारा ही ऋषि जल ही ऋषि जलधरा वही नन बिन नसों कहो जात कहा छुपायो बिन नसों कहो जात कहा, कहो जात कहा ये है संतों की विशेषता एक एक शब्द में भी कितना गंभीर भाव भर देते हैं प्रियादासी कह रहे हैं मतंग ऋषि बोले मुझे तो अपनी सारे जीवन की तपस्या का फल मिल गया और ध्यान से सुने, मतंगजी बोले सबरी जी का दर्शन करके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और गदगद कंठ से महर्षि ने कहा मुझे दंडकार में तपस्या करने का फल मिल गया क्या ऐसे सुचिश का दर्शन हो गया भक्त की प्राप्ति भक्त की प्राप्ति सहज नहीं होती अभी तो आप लोग सुन रहे थे हरि के जे बल्लव हैं दुर्लभ भुवन माज तीनों में दुर्लभ है आज प्रेमी सुलभ हो गया एक भक्त सुलभ हो गया एक संत सुलभ हो गया सुनऊ भरत हम झूठ न कहे ही उदासीन तापस बन रहे आज मानसी के पाठ में आया और हमने अपने जीवन में जो कुछ भजन साधन किया था उसका फल क्या मिला बोले लेखन राम सी दर्शन बाबा कर फल दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा तो आज मतंग जी कह रहे हैं बोले तो मैं श्री राम दर्शन की अभिलाषा को लेकर तपस्या कर रहा था पर राम जी के दर्शन का जो फल है वो बिना दर्शन के मिल गया राम जी के दर्शन के लिए हम तप कर रहे थे इस मन में लेकिन राम जी के दर्शन का जो फल है वो हमें राम दर्शन के पूर्व ही मिल गया इसलिए जात कछू पायो है कहते आज मुझे तो सब कुछ मिल गया अब हमें कुछ पाना बाकी नहीं रहा और कृपा जब की तो अधूरी कृपा न ठाकुर करते हैं न ठाकुर के संत भक्त करते हैं वो पूरी कृपा करते हैं। सबरी को पूरी तरह महर्षि मतंग ने अंगीकार किया महर्षि के द्वारा सबरी को स्वीकार किया हुआ देख करके प्रिया जी भी टीका करता जो प्रियादास जी है वो भी भाव विपुल और वे कह रहे हैं इस झांकी का अपने भाव राज्य में दर्शन करते हुए न सो ही तो मान तन छो गोत छोत दीछ न सोई मान तन गोत परि जाय सोच सोत कैसे के निकारी परि जाय सोच सोत कैसे क्योंकार को प्रताप ऋषि जानत निपट निके को प्रताप ऋषि जानत निपट के विप्रताई या पे पारा के विप्राई या सबरी रोकर कह रही है बाबा हमारी तो छाया भी अपवित्र होती है हमारी तो दृष्टि भी अपवित्र होती है फिर आप के ये ऋषि कुमार मेरा स्पर्श कर रहे हैं और आप भी अपना करकंज मेरे मस्तक पर पधारण बाबा मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूं आहा, हा हा महर्षि के नेत्रों से जलधार बहने लगी और महर्षि ने कहा बेटी सबरी मैं भक्ति के प्रताप को संतों की कृपा से श्रीनाज की कृपा से जानता हूं बोले भक्ति का प्रताप क्या है भक्ति बंत अति चौ प्राणी मोही प्राण प्रिय असीम सम भक्तिन बिरंच किन हो सब जीव ही समप्रिय मुही सो ऐसा वाक्य है महाराज जी कहीं ऐसा वाक्य मिलता नहीं मार्सी कह रहे हैं मैं भक्ति के प्रताप को जानता हूं क्या जानते हैं आप भक्ति के प्रताप को बोले कै कोटि विप्रताई या पे बार कैटी प्रताई या पैबारे ब्रह्मर्षि श्री महर्षि मतंग कह रहे हैं हे hey, ऋषि कुमारो ये सगरी करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की ब्राह्मणता इस पर न्योछा हुआ ये इतनी पवित्र हो चुकी है सेवा से इतने अनुराग से इतनी पवित्र हो चुकी है कि अब यह अत्यंत क्यू कोट विप्रताई यापे बार डारिए श्री गोस्वामी जी ने अपनी दोहावली में कहा है तुलसी भगत सुपच भलो जपे रैन दिन राम ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए सुवरण कलश सुरा भरा साधो निंदा सोए और हमारे वृंदावन के रस्काचार्य श्री हरिमाम व्यासी कह रहे हैं व्यास कुलीन कोट मिल व्यास कुलीन कोटी मिल करोड़ों कुलीन एक साथ मिल जाएं और पंडित लाख पचीस पर एक भगत रास पर तुले निन कोशीस एक भगति रे दास पर तुले निन कोशीस यह है संतों की बाणियां क्यों कोट बिम्रताई यापे बार डारिए करोड़ों ब्राह्मणों की ब्राह्मणता इस पर न्यौछावर है कहा बेटी बहुत विस्तृत है आश्रम का क्षेत्र अब बहुत दूर रहने की जरूरत नहीं यहीं कहीं इसी क्षेत्र में कहीं तू अपनी कुटिया बना ले और नित्य यहां कथा होती है संकीर्तन होता है प्रेम से आया कर और जैसे तू सेवा करती है ऐसे ही सेवा किया कर भला जब तू राघव की हो चुकी है तो अनाश्रित अनाथ रहकर अपना निर्वाह कैसे करेगी यही रह प्रेम सिरा। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो। कियो सुनी रोस सवे की नि पाति निये की सबरी को अपनी पर्णकुटी में उन्होंने नहीं रखा विशाल वन्य क्षेत्र है उसी क्षेत्र में कुछ दूरी पर सबरी ने अपनी रणकुटी बना ली और सवरी वहां रहने लग गई और श्री महर्षि मतंग ने उसको विधिवत मस्तक पर ऊर्धपुन धारण कराया है कंठ में तुलसी माला पहनाई है और श्रवण में नाम दियो विधिवत शिक्षा दीक्षा दे करके और उसको कृतार्थ किया और कहा कि कोई संकोच नहीं है मुझे तेरे स्पर्श से कोई संकोच नहीं है तू प्रेम से आ सत्संग में बैठ भजन में बैठ आ करके सत्संग में बैठती अब तो सुनी रोस सवे कीनो वो दंडकारिण्य के जितने ऋषि मुनि महात्मा उस मतंग ऋषि के आश्रम के क्षेत्र में निवास रहते थे सब बहुत नाराज हो गए इतने नाराज हो गए कि उन्होंने वीड़ा उठा लिया सबरी के विरोध में वीड़ा उठा लिया एक महाअधिवेशन किया साधु समाज का और उसमें चर्चा का विषय यही था घोर अनर्थ हो गया एक नीच सबर की कन्या को आश्रम की परिधि में निवास और प्रेस वो बैठती है कथा सुनने बैठती है अरे राम राम घोर अनर्थ हो गया उस सभा में सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि मतंग जी को बुलवाया जाए और कहा जाए भाई देखो समाज में रहना हो तो समाज की बात माननी पड़ेगी निकालो सबरी को यहां से सारे संपर्क सबरी से त्यागो हम लोगों से संपर्क रखना है तो पहली कह दिया बड़े असंग जो असंग होगा वो संग क्यों चाहेगा आप लोग कहेंगे जब असंग हैं संग नहीं चाहते तो सबरी का संग क्यों चाहते हैं बोले सबरी का संग इसलिए चाहते हैं संगस्ते स्वते प्रार्थय संग दो हरा हीते जो जीव का ऐसा बंधन है जो कभी शिथिल नहीं होता आ उस आसक्ति के बंधन को समाप्त करने की सामर्थ्य संतों के संग निकाल दो सबरी को मतंग ऋषि पधारे उन्होंने कहा महात्माओं मैंने कोई उसे अपनी परणकुटी में नहीं रखा है केवल सत्संग के निमित्त आश्रय दिया है और ये सारी भूमि भगवान की है जहां जहां हम आप सब परणकुटी बनाकर रहे हैं या हमारी अपनी कोई बापोती तो है नहीं जंगल में उसने कहीं भी झोपड़ी बना ली सेवा तो सबको अच्छी लग रही थी और अब जब आश्रय दे दिया तो आप सब उसका विरोध कर रहे हैं आप सबरी की महिमा नहीं जानते हैं मैं सबरी की महिमा जानता हूं जो सबरी से विमुख होंगे वे श्री राम से विमुख हो जाएंगे और जो सबरी के सन्मुख होंगे वो श्री राम सन्मुख हो जाएंगे तुम्हें अपनी तपस्या त्याग का वेदों के स्वाध्याय का फल मिला हो अथवा न मिला हो पर मुझे अपने जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया एक निष्काम भक्ता सबरी का मुझे संग मिल गया शबरी का मुझे दर्शन मिल गया अच्छा बहुत गुण गाते हो सबरी के हम तुम्हारा जाति से बहिष्कार करते हैं बड़ी कृपा की आप लोगों ने ऐसे समाज में बसुता हम रहने लायक नहीं किन्हीं जाति पाति न्यारिये जाति बिरादरी से अलग कर दिया और अब तो दिनों रात निंदा करने लग गए हमारे यहां तो महाराज यहां तक कहा जाता है कि अभी हम आगे उस बात को कहेंगे मतंग ऋषि के शिष्य भी छोड़कर उनको चले शिष्य भी चले क्योंकि शिष्यों ने देखा के अरे हमारे गुरुजी का हुक्का पानी सब बंद हो गया गुरुजी का बहिष्कार हुआ चेलों का भी बहिष्कार हो गया हम लोगों को भी कोई कहीं घुसने नहीं देता है तो अखिल भारतीय स्तर पर हमारा बहिष्कार हो गया तो हमारा तो बहुत कैसे हमारा गुजारा होगा इसलिए चेला भी धीरे धीरे बोले गुरुजी आप समाज से मिलके नहीं चलते हैं आपको समाज से मिलके चलना चाहिए मतंग जी ने कहा आप लोग कृपया यह बतावें कि आप गुरु हैं कि शिष्य आप क्या है बोले तो वैसे तो गुरु हम आपके शिष्य हैं पर वैसे तो शिष्य हो पर शिक्षा देने में तुम हमारे गुरु मालूम पड़ते हो शिष्य का यह अधिकार नहीं है वह यह कहे कि आपको यह करना चाहिए चाहिए इसका मतलब उसने मूर्ख समझ रखा है गुरुजनों को बोले गुरु, गुरु हमारा भी मन घूमने फिरने का कर रहा है ठीक है आप लोग मिल जाए एक एक करके सब चले गए पर सबरी का तिरस्कार नहीं किया सबरी को ठुकराया नहीं आतंग तो की बड़ाई की है बड़े ही असंग बे मतंग रस रंग भरे बड़े ही असंग मतंग रस रंग भरे बड़े ही असंग बे मतंग रस रंग भरे बड़े ही असंग भरे मतंग उन्होंने कहा ठीक है हमें समाज का निर्णय स्वीकार है अब सबरी की बारी आई सबरी होने लगी कहा गुरुदेव अपराध हो गया क्या अपराध हो गया बोले मेरे कारण आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है बिटिया सबरी तेरे दर्शन से मेरा भजन पूरा हो जाता मुझे सब कुछ मिल गया तू तो अपने चित्त में ग्लानी मत कर कहा गुरुदेव मैं दूर रह जाऊंगी दूर से दर्शन कर लूंगी पर आप मेरे कारण कष्ट सहन न करें कहा बेटी मुझे कोई कष्ट नहीं कहा ये निंदा करते हैं आपकी हमारी देख बेटी सबरी हरि भक्त को वैष्णव को प्रपन्न को शरणागत को